परमार्थ प्रसंग 204 कच्चा मन लेकर जो अपने को देश और जगत के कल्याण के काम में नियोजित करते हैं या कोई संगठन स्थापित करते हैं उनका उद्देश्य महान होते हुए भी उनके द्वारा संसार का हित के बजाय अहित ही विशेष होता है अनेक घात प्रतिघातों में वे अपने आदर्श में अधिक समय तक अटूट रूप से नहीं टिक पाते नाम यश प्रतिष्ठा की और दूसरों पर प्रभुत्व करने की लालसा उनकी बलवती हो जाती है शीघ्र ही उन पर द्वेष हिंसा संकीर्णता और स्वार्थपरता का भूत सवार हो जाता है जिससे सब काम विफल हो जाता है केवल यही नहीं वे अपने भीतर का विष जन समाज में फैला बहुत से अधिच्छा सदिच्छा संपन्न लोगों को भी कलुषित करते हैं और सत्कर्म तथा धर्मानुष्ठान के प्रति यहाँ तक कि धर्म के प्रति जनसाधारण में अविश्वास और अश्रद्धा के भाव पैदा करते हैं 205 सौ पाँच आद्यावस्था में सत्सवरूप अद्वितीय ब्रह्म ही थे अकेले थे अच्छे ही थे न मालूम किस कुमें में उन्होंने बहुश्याम मैं अनेक हूँ यह संकल्प किया और उन्हें भी तपस्तपा तपस्या करके ध्यान लगाकर इस संसार की सृष्टि करनी पड़ी समस्त स्थावर जंगम जीव जंतु आदि रचकर वे उनमें अनुप्रविष्ट हुए और एकमात्र मनुष्य को ही विचार बुद्धि दी फलस्वरूप पंचभूत के फंदे में पड़ पूर्ण ब्रह्म भी रोवे यह हालत हो गई अब ये बुद्धिमान अनेक अपनी निर्बुद्धिता और अकर्मण्यता का सारा दोष और गलती उन्हीं के कंधों पर डालकर बेफिकर किसी भी काम में खुद की गलती या प्रयत्न के अफाव में विफल होने पर कहते हैं उनकी इच्छा नहीं है और जिसे करने का उन्हें खूब चाव है उसे कर डालकर पश्चाताप करना पड़े तो कहते हैं ईश्वरक्षा से हुआ है परमेश्वर की क्या इच्छा क्या अनिच्छा है उन्होंने सब जानकर रख छोड़ा है अतः वे हल्के पतले मामूली प्राणी थोड़े ही हैं वे तो सर्वज्ञ के भी मर्मज्ञ हैं वे यह भी कहते हैं कि विवाह करके संसारी होना ही भगवान को इष्ट है सबके साधु सबके साधु हो जाने से सृष्ट रक्षा कैसे होगी मानो यही सोच सोच उन्हें रात को नींद नहीं आती जैसे दुनिया के कुल लोगों ने साधु होने के लिए मरने की बाजी लगा दी हो